परमार्थ प्रसंग पहला भगवत प्राप्ति के लिए साधक में ये गुण आवश्यक हैं पहला धैर्य अध्यवसाय देह और मन की पवित्रता तीव्र आकांक्षा या व्याकुलता सट संपत्ति अर्थात सम अंतकरण की स्थिरता दम इंद्रिय निग्रह उपरति विषया शक्ति त्याग प्रतीक्षा सब तरह के दुखों में अविचलित रहना श्रद्धा गुरु और शास्त्र वाक्य में विश्वास और समाधान इष्ट में चित्र स्थापन दूसरा साधन भजन द्वारा जो उपलब्धि और दर्शनाधि हों गुरु को छोड़कर और किसी से भी नहीं कहना चाहिए तुम्हारी आध्यात्मिक संपदा तुम्हारी अंतर्तम विचारधारा अपने अंतकरण में ही छिपा कर रखो दूसरों के निकट उसे प्रकट न करो वह तुम्हारा पवित्र गुप्त धन है एकमात्र भगवान के साथ एकांत में की वस्तु है, फिर इसी तरह अपने दोष कभी तथा अनाचार की बातें भी दूसरों के पास न फिरो, उससे अपना ही आत्मसम्मान खो डालोगे तथा दूसरों के निकट हीन कोटि के व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध होगे, अपने दोष और दुर्बलता भगवान के पास व्यक्त करो और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हें इन्हें सुधारने की शक्ति प्रदान करें। तीसरा ध्यान करने के लिए बैठने पर पहले कुछ समय स्थिर बैठकर मन जहाँ जाए जाने दो सोचो मैं साक्षी हूँ दृष्टा हूँ बैठे बैठे मन का डूबना उतराना दौड़ धूप देखो लक्ष्य करो सोचो मैं देह नहीं इंद्रिय नहीं मन नहीं मैं मन से संपूर्ण पृथक हूँ मन भी जड़ है जड़की ही एक सूक्ष्म अवस्था अवस्था है मैं आत्मा हूँ मालिक मन मेरा दास है जब भी कोई व्यर्थ विचार मन में उठे उसी समय उसे जबरदस्ती से दबा देने की चेष्टा करते रहो चौथा साधारणतः विश्राम के समय बाएं नथने से और कामकाज के समय दाहिने नथने से श्वास प्रश्वास निकलता है ध्यान के समय दोनों नथलों के समान निकलता है जब देह मन शांत हो जाते हैं और दोनों नथनों से समान रूप से श्वास प्रश्वास निकलने लगे तब समझना कि ध्यान के लिए अनुकूल अवस्था उपस्थित हुई है पर यह देखने के लिए श्वास प्रश्वास पर इतनी निगाह रखने की आवश्यकता नहीं और इसे ही मापदंड बनाकर अपना कामकाज नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पाँचवा मन के स्थिर होते ही वायु स्थिर हो जाती है कुंभक हो जाता है पुनः स्थिर स्थिर होने होने से से से ही मन एकाग्र हो हो जाता है, है, है, भक्ति प्रेम से भी कुंभक अपने आप होने लगता है। हो जाती है। व्याकुलता पूर्वक स्मरण मनन करने और मंत्र जपने से प्राणायाम अपने आप ही होने लगता है छठवां अभ्यास और वैराग्य को छोड़कर मन की एकाग्रता प्राप्त करने का सुलभ और सहज उपाय अन्य कोई नहीं है सातवां, चाहे जितने समय तक जब ध्यान करो वह दस पंद्रह मिनट करो उतना भी अच्छा है किंतु उसे मन प्राण की तन्मयता से करो वे तो अंतर्यामी हैं, भीतर देखते हैं कितने समय तक ध्यान किया या कितने बार जब किया इसे तो वे देखते नहीं आठवां आरंभ में जब ध्यान निरस ही लगता है तो भी औषधि निगलने के समान किए जाओ तीन चार वर्ष निष्ठा के साथ करने पर आनंद मिलने लगेगा तब एक दिन भी न करने पर अत्यंत कष्ट होगा और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा